देवी भागवत बारहवा स्क देवताओं का विजय गर्व अग्नि और वायु की तृण को जलाने उड़ाने में असमर्थता जन्मेजय ने पूछा सम्पूर्ण शास्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ भगवन आपसे धर्म का कोई भी रहस्य छिपा नहीं है जब श्रुति ने सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है या घोषणा कर दी है तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं ब्रह्मन इसमें क्या कारण है यह आप बतलाने की कृपा कीजिए इसके अतिरिक्त आपने पहले मणिद्वीप के महात्मा की चर्चा की थी अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवी का वह परम उत्तम स्थान कैसा है अनक मैं आपका भक्त हूँ मेरे प्रति ये सभी विषय बताने की कृपा कीजिए जी कहते हैं मुणिवरों महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद जी ने कहना आरम्भ किया व्याज्य ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि इस समय के लिए यह परम उपयोगी विषय है वस्तुतः तुम बड़े बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हो महाराज पूर्व समय की बात है मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध सौ वर्षो तक चलता रहा राजन विविध शस्त्रों का प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं का विचित्र प्रयोग किया जा रहा था उस समय उन देवताओं और देवतों का वह युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो जगत के लिए प्रलय की ही घड़ी आ गई है उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानुओं की हार हो गई वे भूलोक और स्वर्ग छोड़कर पाताल में चले गए तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का व्याखान करने लगे ये ये कहने लगे अहो हमारी हमारी विजय क्यों न हो क्योंकि महिमा सर्वोत्तम जो कहां ये पराक्रम दैत्य और कहां और स्थिति करने वाले हम परम यशस्वी देवता फिर हमारे सामने इन पामर दैत्यों की कौन सी बात पर के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था राजन तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप से प्रकट हुईं, उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था उनमें शीतलता इतनी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान उनका श्री विग्रह हस्तचरण आदि इंद्रियों से रहित था पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर कर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही वे परस्पर कहने लगे यह क्या है यह क्या है यह देवताओं की चेष्टा है या कोई बलवती माया है यदि देवताओं को आश्चर्य में डालने वाली माया है, तो यह किसके करने लगे उन्होंने कहा इस यक्ष के पास जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो उसके बलाबल का ज्ञान होने के पश्चात ही कुछ करना चाहिए जो निश्चित विचार करके देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा अग्निदेव तुम जाओ क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुख कहा गया है वहां जाकर यह जानने का प्रयत्न करो कि यह यक्ष कौन है सहस्त्राक्ष इंद्र के मुख से अपने पराक्रम गर्भित वचन सुनकर अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहां से उठे और यक्ष के पास पहुंच गए तब यक्ष ने अग्नि से पूछा अजय तुम कौन हो और तुम में कौन सा पराक्रम है तुम यह सब मुझे बतलाओ इस पर अग्नि ने कहा मैं अग्निदेव हूँ तो पर रख दिया और कहा यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा उस तृण को भस्म करने का यत्न किया परंतु उसे वह सका अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गया उनके पूछने पर ने वहां का इसके साथ इंद्र ने वायु देव को बुलाकर उनसे कहा वायो तुम् यह सारा जगत औोतप्रोत है तुम्हारी चेष्टा से ही संसार्थ चेष्ट बना हुआ है तुम प्राण रूप होकर अखिल प्राणियों के शरीर में संपूर्ण शक्तियों का संचालन करते हो तुम्हें जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है